मास्टर, मास्टर, मास्टर, मास्टर वो कानपुर जाने जाने का जल्दी जल्दी दे दे दो। और हमको जाने जल्दी दे दो। और हमको काशी ट अनुग्रह गाड़ी आए गाड़ी आई ये छोरा हज जा क्या मर नहीं जाता हट जा मई मार जाऊँगा उसमें का जाता है मेरे बाप का तो कुछ नहीं जाता मगर तेरी मार होगी ना आज का जमाना ऐसा है तू बेटी गाड़ी उड़ाए तो जाए बाप पैसे तालो में बे रंग वाले बाब बे गाड़ी उड़ाय गाड़ी उड़ाए भी हो जाए जात नहीं देखे जमात नहीं देखे जात नहीं देखे जमात नहीं देखे एक जाए मैं सबको बिठाए भी हो जाए बुम्बे की गाड़ी बुराए भी हो जाए बुम्बे की गाड़ी बुराए भी हो जाए दिल्ली शहर से चले जो मुतावर दिल्ली शहर से चले जो मुतावर बम्बई कलकत्ता भी हो जाए मुंबई की गाड़ी बुराए भी हो जाए हम तो रह गए मैं तुझे कहता था मैं क्या करूं था ना तेरा सर फोड़ ठंड में मरना पड़ेगा वो गाज वो मास्टर मास्टर हमारा और जायेंगे जोरू भी रह गया जरा गाड़ी खड़ा करो आयो हट जाओ अभी सुथरी गाड़ी में आओ पीछे आओ जाओ मोटर right. साहब कितने बजे गाड़ी जावेगा हाँ जाने क्या कह रहा है नागपुरी संतरा हलवा माहे धर्मा गर्म सुरे बात करती गरमा गर्म मचारेदार